भावित वंदे शिवादि यत्र यत्र रघुनाथ तत्र त्र त्रतमस्तकांजलि स्वारी परिपूर्ण लोचन मृति नमत राक्षक गंगा तरंगरमणीय जटाकलाप गौरीर विभूषितम भाग नारायण प्रियमन महाराणसीपतिम विश्वनाथम विश्वनाथ रूपाय विश्वत्पत े तापत्रत्रशा श्री श्रीकृष्णा वयम श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुरुा वरण तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए के गनुमत हो साह लेत सदा सुधि की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीतारा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 सब भक्तन की जय श्री अयोध्या धाम की जय श्री सरजू मैया की जय जय जय श्री सीता जय जय श्री राधेश्या नमः पार्वती पते दिल हर हर महादेव भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संत जन जो यहाँ विराजमान हैं सभी के चरणों में भगवत भाव से सादर नमन राम थे अधिक राम करदास वंदनीय विद्वजन ज्ञानी जन गुणी जन भगवत चरण कमला अनुरागी बंधुओं श्रद्धा मयी माताओ आप सब के प्रति सविनय प्रणाम इसके साथ निवेदन श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की अकारण करुणा के कारण भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ हम लोग प्राप्त करें उसके पूर्व श्री सीताराम नाम संकीर्तन बड़े प्रेम और मस्ती के साथ मिलजुल कर करें Sita Ram Jee, Sita Ram, Sita Ram Jee, Sita Ram, Sita Ram Jee, Sita Ram, Sita Ram Jee, Sita Ram, Sita Ram. pita ra आशा हो तब फिर बोलो यही नाम तब फिर बोलो कहे सर गुरुप का है जीवन धनरा जैसे कह जीवन धनरा जैस कहे ते मन बन जा राम सीता राम जय सीता सीता राम जय सीताराम सीता राम जय सीता की विचित्र गति मन में न भाव राम भक्ति के प्रधान है साधन अनेक किंतु मोते नहीं एक बने मुक्ति पदायक जो विमल विधान है तब हूँ राजेश नहीं मानत ही ये मैं अवलंब संत करत बखान हैं प्रभु हैं कृपालु अरुण ममता मयी हैं माप सब सभा तिहारे के सहारे हनुमान हैं श्री सीता राम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की सकल सुमंग गा <laughs> गुनायक गुणगा सिंधु बिना जल जा जल जा सकल सुमन आ सकल सुमन सकन सोमन गणदायक सकन सोमन गणदायक सकन सोमन गणदायक सकन सोमन गणदायक प्रभु नायक गुण ना जल जा न सक सुम सुमंग श्री रामचरित मानस का यह पावन दोहा जो श्री सुंदर के विश्राम स्थल पर श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा उल्लेखित है भगवान के गुणों का गायन समस्त सुमंगलों को देने वाला है आदर पूर्वक जो इसे श्रवण करता है वह भव सागर से बिना किसी जलयान के पार हो जाता है। सुंदरकांड में समुद्र पार करने की तीन विधियां हैं एक तो श्री हनुमान जी महाराज ने समुद्र पार किया एक भक्त कवि ने लिखा बल्लभ नदी को कियो एक ही उछल्ली को बंद चरण रघुनंद के वह कपिंद कुलवीर बल सागर पहुंचो तुरत जल सागर के तीर हनुमान जी लांग कर चले गए दूसरा उपाय विभीषण जी उस पार से इस पार आए पर श्री तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट रूप से किसी साधनीय विधि का उल्लेख नहीं किया वे तो भगवान के चरणों का चिंतन कर रहे हैं देखिय चरण जल जाता आगे का यही विधि करत सप्रेम विचारा आयु सपद सिंधु यही पारा भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय लेने वाले को भवसागर पार करने के लिए अन्य किसी जलयान की साधन की आवश्यकता नहीं क्यों नहीं है क्योंकि भगवान, भगवान के चरण, चरण ही जलयान है यत्प्लव में कमे वो ही बोधे स्तती रसा बताम भगवान के चरण कमल ही प्लव नौकाएं आदि शंकराचार्य जी भी कहते हैं अपार संसार समुद्र मध्य सम्मते में शरणम किमस्ति शिष्य ने पूछा अपार संसार समुद्र में मुझ डूबते हुए के लिए सहारा क्या है गुरु कृपालो हे कृपाल गुरुदेव उसका वर्णन करें सम्मे शरणम किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वदई तद उसका वर्णन करें तो श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं विश्वेश पादुज दीर्घ नौका विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज ही संसार सिंधु से पार ले जाते हैं और जो भगवान के चरणों के आश्रय में हैं वे तो जहाज पर बैठे हुए हैं उन्हें भवसागर से पार जाने के लिए किसी अन्य जलयान की आवश्यकता नहीं है भगवान के चरणों में बैठे और सादर सुन ही तरही भव सिंधु बिना जल और एक बात और है इसमें विभीषण जी भगवान के चरणों का आश्रय लिए और हनुमान जी उड़कर पार करें तो हनुमान जी समुद्र को लांग कर पार कर गए आश्चर्य है श्री तुलसीदास जी बोले आश्चर्य बिल्कुल नहीं श्री हनुमान चालीसा में वर्णन है प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही मही जलधिला गए अचरज रे जल नानी जलधिला ज नी चल दिला भाग गए अजर जन मुद्रिका मेरी गोप मुद्रिका मेरी गुप्त मुद्रिका में मुद्रेगा हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका मुख में रखी संसार समुद्र पार कर गए तो आश्चर्य नहीं किसी ने श्री जी से कहा कि मुद्रिका मुख में रखने की चीज है अंगूठी तो उंगली में धारण करने का आभूषण है यह मुख में काये को रख लिया श्री हनुमान जी ने कहा कि मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है पर उस मुद्रिका में जो लिखा luggage, है वह मुख में ही रखने की चीज है, है। राम नाम अंकित यदर राम सुंदर राम नाम अंकित सुंदर कब देवी मुद्रिका में लिखा है श्री राम नाम हनुमान जी ने श्री राम नाम मुख में रख लिया पार हो गए इसका अर्थ यह है कि जो भगवान के नाम को मुख में रख ले और मन में भगवान को चले उ हरस ये धरी रघुनाथ उसे भी भवसागर से पार जाने के लिए किसी अन्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं भगवान नाम पार ले जाता है भगवान के चरणों का आश्रय ले लें उसे भी किसी जलयान की आवश्यकता सादर सुनई ते तरही भवसिंधु बिना जलयान हनुमान जी भी और विभीषण जी भी अच्छा तीसरा सूत्र और मिलता है सुंदरकांड श्री राघवेंद्र ने धनुष पर बाण चढ़ाया समुद्र विप्ररूप धारण करके विप्ररूप आयुत तीम भगवान ने कहा विधि उतरे कपी पी कटक ही ये सुली नाथली नाथली जल अधि प्रताप तुमारे नाथ नील कभी दो भाई नाथ नाथ नाथ दो भैयाए नल और नील बाल्यकाल में उन्हें ऋषि का आशीर्वाद मिला है उनके स्पर्श किए हुए बड़े बड़े विशाल पत्थर भी जल में तैरेंगे इस तरह सागर सेतु बनाइए और अपनी सेना सहित प्रभु पार जाइए अब यह भी विचार करने योग्य प्रसंग है पत्थर को अगर नलनील नील छू दे तो वह पानी में तैरने लगता है ऐसा आशीर्वाद ऋषियों का प्राप्त है इन वानर वीरों को पत्थर पार करने वाला नहीं है कोई न डूब रहा हो तो उसके गले में पत्थर बांध देते ताकि डूबे अजब पत्थर की एक विशेषता है आप कितना ही ऊंचा फेंको चाहे जितना ऊंचा पत्थर फेंके लेकिन गिरेगा धरती पर तो अब ऊंचा कितना पत्थर आप फेंक सकते हैं यह आपकी, आपकी शक्ति और सामर्थ्य पर निर्भर है पर ऊपर जाकर आएगा नीचे ये पत्थर क्या है यह पत्थर कर्म का स्वरूप है कितने ही ऊंचा कर्म करें ठीक है देखो कुछ संभव हो सकते बात बात पत्थर कितना भी ऊंचा फेंका जाए अंत में नीचे ही आता है कर्म कितना भी ऊंचा किया जाए पर कर्म अपनी ऊंचाई का फल देने के बाद लाएगा नीचे ही हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया ऊंचा कर्म पवित्र कर्म पुण्य है और पुण्य ऊंचा से ऊंचा कर्म पुण्य है और पुण्य ले जाता है स्वर्ग में लेकिन अंत में छीने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति छीने पुण्य पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक स्वर्ग का सुख भोगने के बाद भी यह कर्म लाता नीचे ही है चाहे जितना ऊंचा कर्म हो लाएगा नीचे ही पुण्य ऊंचाई तक, तक, तक पहुंचाता है पर, पर उसके बाद, बाद फल देने, देने के बाद फिर नीचे ही लाता है और इसीलिए यह जो कर्म है यह डुबाता है कर्ता का अभिमान व्यक्ति को डुबाता है अजय एक अद्भुत बात कही लेकिन इस प्रसंग में कि अगर इन पत्थर को नल नील छू दें तो यह डुबाने वाला पत्थर पार करने वाला बन जाता है यह भाव में तैरने लगता है ना खुद डूबता है ना इसका आश्रय लेने वाले को डूबाता है लेकिन पत्थर को नल नील छू दें अब बहुत गंभीर बात श्री तुलसीदास जी महाराज मानो इस प्रसंग के माध्यम से कहते हैं कि कर्म को अगर नलनील नील छू दे और नलनील कौन है का बोध और वैरागना विवेक और वैरागना क्योंकि कर्म के साथ दो समस्याएं जुड़ी हैं अहमता और ममता अहमता और, और ममता मैंने किया मेरा है और ये कर्म के साथ जुड़ी हुई अहमता ममता ही व्यक्ति को भवसागर में डुबाती है पर बोध और वैराग्य इसे छूद है यही नलनील है अगर बोध, बोध कर्म, कर्म को छुएगा तो कर्म तो रहेगा आहमता मिट जाएगी और वैराग्य अगर इस कर्म को छुएगा तो कर्म तो रहेगा ममता मिट जाएगी बोध और वैराग्य के, के स्पर्श से कर्म से जुड़ी हुई आमता ममता मिट जाती है लेकिन यह बोध वैराग्य कहां से मिला हो पढ़कर समझकर नहीं नहीं ये बोध और वैराग्य प्रयास का परिणाम नहीं है प्रसाद है लड़िकाई गुरु आशीष पाई गुरुदेव का लड़िकाई ऋषि आशीष पाई बाल्यकाल में ऋषि का आशीर्वाद मिला हो और कितना बढ़िया संकेत है यह बोध और वैराग्य तो गुरुजनों के आशीर्वाद से ही जीवन में आते अच्छा आशीर्वाद मिला कब का, का बचपन में मिला और कितना सुंदर संकेत है कि जिनमें बालकवत सरलता हो उन्हीं गुरुदेव की कृपा से उन्हीं के जीवन में बोध और वैराग्य सहज प्रकट होता है लड़िकाएं ऋषि आशीष पाई और वो स्पर्श कर ले। लेकिन फिर वही एक बात है क्या पत्थर तैरने तो लगे पर संत महापुरुषों से भक्त जनों से एक बात सुनी जाती है कि एक पत्थर उत्तर तो दूसरा दक्षिण एक पूरब तो एक पश्चिम तैर तो रहे हैं पर एक नहीं है तो पुल कैसे बने श्री हनुमान जी ने युक्ति बताई एक पत्थर पर रात दूसरे पर मां लिखो राम नाम अहमता ममता दो और बोध वैराग्य दो और श्री राम नाम के अक्षर दो अच्छा एक अद्भुत बात है राम नाम तीनों से जुड़ा हुआ है जो कर्म के द्वारा निष्काम कर्मयोग का पुल बनाकर पार जाते हैं उसमें भी श्री राम नाम की प्रधानता और भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले विभीषण जी जो पार हुए उनमें भी राम राम सुमिरन की ना वहां भी राम नाम की विशेषता और हनुमान जी ज्ञान मार्ग से ऊपर उठकर गए देहाभिमान से ऊपर उठ गए तो वहां भी राम नाम की प्रधानता प्रभु मुद्रिका मेल मुख और इसीलिए जो श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं है। उनके उनको ज्ञान तक नहीं जाना पड़ता ज्ञान उन तक पहुंचता है जो राम नाम का आश्रय लेते हैं उन्हें भक्ति तक नहीं जाना पड़ता भक्ति उन तक पहुंचती है और जो राम नाम का आश्रय लेते हैं उन्हें निष्काम कर्मयोग तक नहीं जाना पड़ता निष्काम कर्म योग उन तक पहुँचता है इसीलिए हमारे बाबा बार बार कहते हैं राम जप राम जप राम जप बाब रे राम जप राम जप राम जप बाब रे राम जप राम जप राम जप बाब रे भोर भवनी नाम भव निज नाम नाम नाम नाम रे अच्छा अद्भुत है श्री राम नाम ये श्री राम नाम ही ऐसा अद्भुत है कि भगवान के अन्य नाम भी हैं यद्यपि प्रभु के नाम अनेक हैं, लेकिन वे सब मंत्र हैं और श्री राम नाम महामंत्र है अच्छा देवताओं का मंत्र से संबंध है देवता मंत्र के पास आह जो देवताओं से जुड़ा हो वो मंत्र और जो महादेव से जुड़ा हो वो महामंत्र जो जपत महेश काशी मुकुत हेतु तो अच्छा आप विचार करके देखें सबके अपने मत सब अपने मत हैं और सबके अपने अपने मत की कीमत है पर बड़े बड़े विचारवान भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि बहुमत तो उनके साथ होगा पर सर्वसम्मति नहीं है मत के नहीं है यह भी अच्छी बात है, लेकिन एकमात्र श्री राम नाम ऐसा है कि इसके बारे में सब एक मत सयाने एक मत सब एक मत माता मत। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई मीरा मीरा गिरधर हाथ बिकानी के प्रभु गिरधर नागर वे कह दिए मेरे जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण है दूसरा कोई है ही नहीं लेकिन उनसे भी पूछा कि आपका मन भजन में क्या क्या जप करता है वे कह दिए मेरो मन राम ही राम रटे मेरो मन राम ही राम मेरो मन राम ही राम राम ही राम रटे दे राम जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई लेकिन, लेकिन मेरो मन राम, राम रटे रे, और मन से कहती है मनुआ राम नाम रस पीजे। एक अद्भुत बात यद्यपि मेरो मन राम, राम रटे रे, और अंत में मीरा के प्रभु गिरधर नागर तनमन ताही रे। जीवन तो उनके अर्पण है मुरली मनोहर वृंदावन बिहारी आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के प्रति अर्पित है लेकिन, लेकिन मेरा मन राम ही राम घटे अजा श्री सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त वे यही कहेंगे श्याम शरण नहीं आयो मन मूरख जन्म गमायो, लेकिन वे भी क्या कहते हैं जो तू राम नाम चित धरतो, तो पछी जन्म आगिलो तेरो दो जन्म सुधर तंदुल घिरत तो संगति भगत नाम तेरो परतो असुरदास बैकुंठ पेठ में तेरी पर नेंट पकड़ तो जो तू राम नाम चित राम नाम। नाम। <laughs> हम कृष्ण जी के भक्त हैं लेकिन राम नाम के कबीरदास जी से पूछा आप राम जी या कृष्ण जी कहने लगे हम तो भाई निर्गुण निष्ठा वाले हम तो यही कहते हैं तेरा साहब है तो देख सखी खोल दो नैना और कहा बाहर सगुण भगवान से बोले कछु लेना ना देना मगन रहे आपको किसी से लेना देना नहीं ना जब अपने आप में ही मिल गया तो किससे क्या लेना देना भगवान, भगवान ने से किसी ने कहा कि ये अच्छे महात्मा आपने बनाए ये कहते हमें किसी को लेना ही देना नहीं तो भगवान हंसकर बोले बोले ठीक कहते उन्हें हमसे लेना देना नहीं हमें उनसे लेना देना नहीं अच्छा लेकिन एक अद्भुत बात है जो कहते हैं जब पाया तब अपने में लेकिन वे भी क्या कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो कबीरदास जी भी कहते राम नाम सतगुरुदेव श्री नानक जी ह भंग भसुटी सुरा सब उतर जाए प्रभा नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात दिनरा कौन सा नाम ram so kare pri re man ram so kare pri re man राम, श्री संत मलुकद राम कहो राम कहो राम कहो राम राम राम कहो राम कहो कहो बाबरी। बाबरे चूप प्यारे भलो पायो पायाबरे चूप प्यारे भलो पायो दाबरे किन तो पूतन फूतन ताको ना भजन किनो तो पूतन की कोना भजन किनो जीवन श्रानो जात लोहे कैसो तावरे जीवन श्रो जात लोहे कैसो तावरे राम तो राम कहो राम करू, राम कहो राम कहो राम कहो बाब रे कहत छोड़ दे छोड़ दे राम जी के गुण गाय राम कोहो राम कहो राम कहो बाबरे राम कहो बाबरे राम कहो बाबरे राम अच्छा पृष्ठ ये श्री राम नाम के बारे में सब एकमत क्यों हैं? इसलिए श्री कृष्ण भक्त भी राम राम करें आत्मज्ञानी भी राम राम करें सतगुरु भक्त भी राम राम करें श्री राम नाम की विशेषता यह है कि राम नाम आपको उसी में दृढ़ करेगा जो आपका लक्ष्य है क्यों आम का अपना फल है जामुन का अपना फल है पर कल्प वृक्ष का कोई अपना फल नहीं है आप जो चाहो वही फल है इसलिए नाम राम को कल्पतरु तरु निवास जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी श्री राम नाम कल्प वृक्ष संपत्ति चाहो संपत्ति दे प्रतिष्ठा चाहो तो प्रतिष्ठा दे श्री राम नाम से किसी ने पूछा आप क्या देंगे राम नाम महाराज कहते हैं आप क्या चाहते जो वही इसीलिए भाई चाहे कोई उड़कर समुद्र पार करना चाहे श्री हनुमान जी की तरह ज्ञान निष्ठा से और चाहे कोई भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भक्ति पूर्वक संसार सिंधु पार करना चाहे या निष्काम कर्मयोग के द्वारा संसार सिंधु का संतरण करना चाहे पर सबका बल है एकमात्र श्री राम नाम यह सार है और श्री राम नाम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित ये जपत पुराने राम नाम मंगल भवन अमंगलहारी है तो किसी ने तुलसीदास से कहा कि जब श्री राम नाम मंगल भवन मंगलहारी है तो ये राम जी ये राम के गुणगान सुमंगल दायक क्यों सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान क्योंदास जी बोले इसलिए क्योंकि इस गुणगान में भी यही मान रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण सुपि सारा इसलिए सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुन ही तेतर भव से यह महिमा श्री राम जी को युक्ति मिली भगवान ने पुल निर्माण आरंभ किया बहुत सुंदर पुल बना आ लेकिन सेतु बंध श्री राम शरण दास जी महाराज से श्रवण कर रहे थे श्री राम शरण जी महाराज से सो मूरख जो कर्ण चह वानर कटक उमा में असम सुना श्रवण दस कंधर पदम अठारह जूथप अब इतनी भीड़ बाकी कहा जाए तो कुछ कपिन उड़ा उड़ाए कुछ बानर आकाश में उड़ उड़ कर जा रहे थे अब जिनमें सामर्थ्य हो कर चले जाएं और जिनमें भीड़ में प्रवेश करके निकलने की शक्ति हो पुल पे चढ़ जाएं। अब जो बिचारे न उड़ सकते हैं और ना भीड़ में जुड़ सकते हैं वे क्या करें राम जी की ओर देखा हम तो निर्बल है भगवान ने कहा कि तुम्हारे लिए पुल हम अभी बनाते श्री राम जी समुद्र की ओर देखने लगे राम जी समुद्र की ओर देख रहे और श्री राम जी को देखने के लिए जल जंतु देख न कहा करुणा कंदा लेखन देव गंगा समुद्र की ओर देख रहे हैं और जल जंतु राम जी के दर्शन के लिए बाहर निकाल आए प्रकट भय सब जलचर ब्रह्म जल जंतु बाहर आ गए समुद्र के जल पर छा गए इतने इतने विपुल रूप में आए कि की ओट न देखी है बार जल नहीं दिखाई गई किसी ने जल जंतुओं से कहा कि तुम जलचर हो जल्चर समुद्र ओ, में ही रहने वाले हो आज समुद्र से बाहर कैसे बार समुद्र से बाहर कैसे आ गए जल जंतुओं ने कहा कि समुद्र में डूबने के लिए ही समुद्र से बाहर निकले समुद्र में डूबने के लिए ही समुद्र से बाहर निकले हैं का किस समुद्र में डूबोगे श्री तुलसीदास जी लिखते हैं छवि समुद्र हरि रूप बिलोब छवि सिंधु छवि समुद्र श्री राम जी को देखा हम जिस जल में रहते हैं खारा है और राम जी ऐसे छवि समुद्र है वहां यही माधुरी है मधुरातिपते तिपतेम मधुरम श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने मधुराष्ट भगवान मधुर हैं तो आप कहेंगे कि वो वो तो श्री कृष्ण भगवान के लिए लिखा हमारे बाबा ने राम जी के लिए लिखा और उन्होंने कहा कि भगवान मधुर हैं किससे तुलसीदास जी बोले हमसे जनक जी से पूछो मूर्ति मधुर मनोहर देखी ये मधुर हैं छवि समुद्र हैं तो छवि समुद्र हरि रूप विलोक अब तो भगवान ने वानरों से कहा कि दूसरा पुल तैयार है निकलो वानर बोले वाह महाराज हमें भरोसा नहीं होता हम इसलिए ही डूबने मरने के लिए जिस जल जंतु पर पाँव रखे वही डूब के ले जाए हमें इन पे भरोसा नहीं है इससे हमारा पत्थर वाला पुल ही ठीक है राम जी मन ही मन सोचने लगे लक्ष्मण जी ने मन ही मन कहा कि जीव का यही दुर्भाग्य है कि उसे अपने पुरुषार्थ पर तो भरोसा है भगवान की कृपा पर भरोसा नहीं है पुल का भरोसा और ये जल जंतुओं का जो पुल बना उस पर भरोसा नहीं भगवान ने कहा एक बात है क्या परीक्षा कर रख इस कृपा के पुल की परीक्षा कर रखा वानरों ने उन पर पत्थर गिराए वृक्ष गिराए, पर प्रभु ही टे ही नहा जो भगवान के रूप रस में डूब गए उन पर कितने भी प्रतिकूलताओं के पर्वत गिरे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियों के पत्थर बरसे वृक्ष गिरे लेकिन जो भगवान के रूप रस में डूबे भी हिलते नहीं अपने प्रभु ही विलोक और तब वानरों को भरोसा हो अपर जल चरण चढ़ी चढ़ी पा कुछ वानरों ने कहा कि प्रभु जब आप इतना सुंदर पुल बना सकते थे तो हम लोगों से पहाड़ पत्थर क्यों ढुलवाए ये परेशान काहे एक पहले ही बना देते भगवान ने कहा आप यह तो देख रहे हैं कि हमने समुद्र पर दृष्टि डाली और जल जंतुओं का पुल बन गया पर यह नहीं देख रहे हैं कि किस पुल पर खड़े होकर हमने यह दृष्टि डाली किस पुल पर यह पत्थरों का पुल जो बन इसी पर तो हम खड़े हुए तो प्रभु आशय क्या है भगवान ने कहा कि यह पुल तुमने बनाया और उस पर खड़े होकर दूसरा पुल हमने बनाया इसका अर्थ यह है कि भावना का पुल तुम बनाओ उस पर खड़े होकर कृपा का पुल हम बना देंगे भावना ही नहीं तो कृपा कैसे करी हम्भु ha, -ha. करो भगवान शंकर कौ नहीं शिव समान प्रिय यद्यपि भगवान कहते सब प्रिय क्योंकि सब मम उपजा सब मुझे प्रिय लेकिन एक इतनी सुंदर बात भगवान कहते हैं जो हम लोगों के हृदय को आनंदित कर देते है। हम लोगों के हृदय को हर्षित कर देते है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय लेकिन श्री अवधवासी सब में नहीं है हमारे भगवान विशेष सब पर राम राय सिर्फ परे उन जैसा राजा कौन और भूमि नगरी सर्वत्र पर अयोध्या विशेष अवधपुरी विशेष देखो हर जगह की पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है ऊपर गई हुई चीज को नीचे खींच लेती है लेकिन पृथ्वी की आकर्षण शक्ति सीमा रेखा को पार कर जाए तो फिर पृथ्वी नीचे नहीं खींच पाती है इसका अर्थ है सभी जगह की पृथ्वी नीचे खींचने की शक्ति तो रखती है ऊपर की चीज को पर जो ससीम हो और धन्य है अयोध्या की धरती इसने तो असीम को नीचे उतार लिया राम जी बने चढ़ा असीम इसलिए विशेष भगवान यद्यपि कहते सब मम प्रिय सब तो मुझे प्रिय हैं लेकिन अवधवासी अति प्रिय मो अति ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सामिया आ, ले चल अपने बिहारी ने चरा दयादारी तीर अयोध्या संत भरे संत भरे जहाँ गागरिया संत भरे जहाँ गागरिया जह अवध बिहारी ले चले अपने ना ना नागरिया अति प्रिय मई यहा प्रियम यहाँ के पास मम धाम दा, मम धाम धामदार पर विचार करें जो राम जी की महिमा है जो श्री राम जी की महिमा है वही श्री अवध धाम की महिमा है क्यों क्यों बाबा कहते हैं राम जी कैसे जो आनंद सिंधु राम जी कहसे सुख राशि गुरु जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि और हमारे राम जी कहते हैं ममधामदा पुरी भगवान कहते हैं जो श्री अवध में बचते वे तो मेरी गोद में ही है और गोद का बालक कितना प्रिय होता है इसलिए भगवान कहते अति प्रिय मोही यहां पर जो यहां बसते हुए अति प्रिय अच्छा हमारा कोई मन से आना चाहे और मजबूरी से ना आ पाए तो धाम की भक्ति तो हो मन में लेकिन आ नहीं पा रहा चाहता तो है आना भाग्य और भाव का द्वंद है भाव आना चाहता भाग्य आने नहीं देना चाहता भगवान कहते हैं कोई अगर सोच ले मुझसे जुड़ने की मेरे धाम से जुड़ने की तो वो भक्त है और भक्त जिसमें हो भक्ति जिसमें हो सौ सै प्रिय भामिनी मोरे भामिनी मोरे मो मोरे रे रे रे अतिशय अब तीन हो गए प्रिय अति प्रिय अतिशय प्रिय और जब और श्री हनुमान जी का नाम लिया हनुमान जी आपको जी कैसे लगते प्रिय अति प्रिय अतिशय प्रिय श्री राम जी बोले नहीं नहीं <Slan Parama Prince of++> संग परम प्रिय प्रियमारा संग परम परमा प्रियारा संग परम प्रियमार pum <laughs> अति प्रिय अतिशय प्रिय परमिय और जब राम जी से पूछा गया शिव जी आपको कैसे प्रिय अति प्रिय अतिशय प्रिय परम प्रिय तो राम जी यही कहें को नहीं शिव समान प्रिय मोह प्रिय शिव जी प्रिय है यद्यपि ज्ञान ऐसा कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद वक प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम इतनी विशेषताएं पर किस विशेषता के कारण शंकर भगवान आपको अत्यंत प्रिय हैं तो भगवान एक ही बात कहते हैं कि सारी विशेषताएं तो हैं लेकिन एक विशेषता शिवजी की विशेष है कौन सी श्रीमदभागवत ने कहा वैष्णवा नाम यथा यथाशम उनकी जो वैष्णवता है भगवान के प्रति भक्ति है और मुझे लगता है कोई भक्त तो हो जाए यो कहोगे भक्ति की कृपा हो जाए तो भक्ति के कारण सब गुण आ जाते हैं सब गुण कैसे श्री हनुमान जी से माता जानकी ने कहा सुन सुध सदगुण सकल तव हृदय बस हनुमान बोले यह आशीर्वाद तो उन्होंने दिया जिन्होंने ब्रह्मा को बनाया है इसलिए ब्रह्मा के बनाए हुए विधान या, काम नहीं और जब जानकी माता ने कह दिया सुन सुन सकल तो हृदय बसो प्रिय भक्तम बात जातम नम सकल गुण तो भगवान समर्थ सर्वज्ञ देखो समर्थ कैसे ऐसी सामर्थ किसी में नहीं सामर्थ। देखो जो मरे नहीं उसको अमर कहते हैं जो मरे नहीं अमर देव और ये ऐसे हैं कि जो न मरे उसे भी मार दे जो न मरे अमर हो देव अमर है और काम देव है काम देव पर तब से तीसरा नयन उघारा चित्व काम भय जो अमर को भी मार मार को तो मार दे दे दे ऐसी किसने अरे मरण को को तो तो कोई लेकिन अमर को मार दे। एक अद्भुत बात तो देखो जो नहीं मर सकता था उसे तीसरा नेत्र खोलकर देखकर मार दिया और जो जो विष खाकर सभी मर सकते है विष को कंठ में रखकर अमर ऐसी सामर्थ किसकी प्रभु समर और एक बात और है जिसको विधाता ने ना दिया उसे ताज पहना दिया ना दिया सवार देखो श्री नारद जी ने कहा कह मुनीस हिमवंत सुन जो विधि लिखा लिलार देव धनुज नर नाग मुनि को न नारद जी हैं उन्होंने जो कहा उनकी बात रद्द तो कर ही नहीं सकता कोई। पूरे अनुभव के साथ विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया उसको नरनाग मुनि मनुज देव कोई नहीं मिटा सकता हिमांचल राज तो निराश हो गए क्यों महाराज हाँ जय जयकार हिमांचल राज ने कहा कि महाराज जब मुनि मनोज नरनाग देव तक नहीं बदल सकते लिखे भाग्य के लिखे हुए को तब तो निराश ही हो नारद जी ने कहा कि निराश मत रहो ये बात सही है कि भाग्य के लिखे हुए को देव नहीं मैट सकते हैं महादेव मैट सकते हैं जो तब करे कुमारी तुम्हारी सके नारद जी आप अपनी ओर से कह रहे हैं कि अपने पिता ब्रह्मा जी से भी पूछ लिया है कि नहीं आप ही कहते हो नारद जी कहते हम ही नहीं हमारे बाप भी कहते हैं ब्रह्मा जी हाँ ब्रह्मा जी ने कहा किससे पार्वती माता से विनय पत्रिका में लिखा ब्रह्मा जी कैलाश पर आए भगवान गौरी शंकर का दर्शन किया माता पार्वती ने आतिथ्य सत्कार किया बैठिराजे ब्रह्मा ब्रह्मा जी से पार्वती माता ने कहा कुशल मंगल तो पूछू मैं पर आप कुछ उदास दिख रहे हैं ब्रह्मा जी को कुछ बहुत उदास बाबरो रावणो रावण नवानी रावण नाह भव रावण आपके जो पति हैं ना ब्रह्मा जी कहते ये थोड़े खिसक गए बावले हो गए। क्यों? ना भवानी अच्छा पार्वती जी बोले ऐसा क्यों कह रहे हो भगवान शिव के प्रति क्यों क्या क्या, क्या? गड़बड़ी है का दानी दानी बड़ो, बड़े हैं। अच्छा ये दानी हैं, आपको क्या परेशानी है कोई मांग रहा है ये दे रहे हैं आपको परेशानी क्या ब्रह्मा जी बोले दिन देते नित्य तो परेशानी क्या ब्रह्मा जी कहते जिनको हमने नहीं दिया उन्हें ये दे देते हैं वेद बढाई भानी क्या मतलब ब्रह्मा जी ने कहा जिनके भाल लिखी लिपि मोरी सुख की नहीं निशानी जिनके भाग्य में हमने लिख दिया कि तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा वे इनके पास चले जाते और ये जैसे ही कोई इनके पास आता थोड़े में ही तो प्रसन्न हो जाते ऑडर दानी द्रवत पुण्य थोरे, सकत न देख दीन कर जो महाराज हमारे भाग्य में सुख नहीं सुख अच्छा नहीं है ना जाओ हमने दिया जाओ ब्रह्मा जी कहते हैं ये उसे देने के पहले हमसे भी तो बात कर लें कि ये ये आया है इसके भाग्य में है क्या नहीं है या हो सकता है और कुछ घट बढ़ सकता है कि नहीं हमसे पूछते ही नहीं जाऊदिया अब ये कहते तो इनकी बात को टाले किसकी हिम्मत तब अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है कोटे में तो नहीं है भाग्य में तो है नहीं और ये हमसे तो पूछते यह नहीं ये तो वैसी हालत है जैसे भीतर, भीतर मैया भोजन बना श्रीमान भी, भी बैठे हो जो जाओ भोजन करो जाओ चलो भोजन, भोजन भोजन चलो भोजन करो अरे बनाने वाले से भी तो पूछो कि व्यवस्था कैसी है भी कि नहीं कितने लोगों को भेजें, उससे तो पूछना नहीं नहीं जाओ भोजन करो। चलो जाओ भोजन, भोजन भो ब्रह्मा जी बोले ऐसे हमसे तो पूछना चाहिए हमें अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती तीन रंगन को नाक संवार हो आयो नकबा हमारी तो नाक में दम हो गई है क्या चाहते ब्रह्मा जी बोले हम तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहते इस्तीफा यह अधिकार सौंपिए और नहीं तो करोगे क्या बोले जो ये करते करेंगे। भीख मांगे भाव कहा ब्रह्मा जी बोले आज से हम भी आ आ, आ यह आधिकार सौंपिए और भी मैं जान बाबरो रावण नाह ंग जुट सुन विदि की बलबान तुलसी मुदित महेश मन मन जगत मा पुस्कार बाबर नाह भवानी ना ना भवानी नाहवानी बाबा ये समर्थ शंकर जी सामर्थ शंकर जी सर्वज्ञ यद्यप प्रकट न कहु भवानी हर अंतर जानी सब जाने सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ त्रकाल शिव तो भाई प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला कौन सी कला ऐसी जो शिव जी बे गुण धाम सकल गुण धाम क्योंकि इसीलिए हनुमान जी सकल गुण निधान क्योंकि स्वयं के शरीर योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम शरणागत के लिए कल्प वृक्ष हैं भगवान शिव और इसीलिए राम जी ने कहा इनकी स्थापना करूंगा मोरे हृदय परम कल्प लिंग था विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोही ऐसे भक्त और भगवान राम जी ने कहा इन शिव जी का नाम होगा रामेश्वर राम जी के जो ईश्वर वो रामेश्वर तो शंकर भगवान प्रकट हो गए कि नहीं रामेश्वर का यह अर्थ नहीं राम जिसके ईश्वर वह रामेश्वर राम का जो ईश्वर वह रामेश्वर यह राम जी कहते हैं और शंकर जी कहते हैं। नहीं राम जिसके ईश्वर वह है तो विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि जो राम सो ईश्वर शंकर जी में राम जी राम जी में शंकर जी सबाये हुए हैं ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव की स्थापना करते हैं और कहा जो गंगा जल चढ़ाए उन्हें मेरा लोक प्राप्त होगा मेरी प्राप्ति होगी ये रामेश्वर दर्शन कर रहे तेतु तजो भगवान ने इस तरह शिव जी को स्थापित किया और यही कारण कि के केवल बाहर ही प्रतिष्ठा नहीं मन के मंदिर में भी प्रतिष्ठित या इसीलिए राम जी जब लंका विजय के बाद पुष्पक विमान में बैठकर श्री सीता जी के संग लौट रहे थे तो उनसे कोई कुछ न भी पूछे तो भी प्रभु श्री जानकी मैया से बार बार कहते श्री सीता जी विमान में बैठकर जरा यह देखिए ये हड्डियों का ढेर दिखाई दे रहा अस्थियों का ढेर हाँ दिख रहा है कहा हनुमान अंगद के मारे रनमह परे निशाचर भारे ये हनुमान जी ने और अंगद जी ने इतने राक्षसों को मारा देखो उनकी हड्डियों का ढेर श्री सीता जी बड़ी प्रसन्न अब विमान थोड़ा आगे बढ़ा भगवान ने कहा श्री जानकी जी देख रहे हैं ये वह स्थान है कौन सा लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता लक्ष्मण जी ने यही मेघनाथ जानकी जान जी ने कहा लेकिन मुस्कुराते हुए किशोरी जी ने पूछा कि प्रभु हनुमान जी और अंगद जी ने जो किया सो आपने बताया और लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा वह स्थान भी आपने दिखाया, पर आपने क्या किया अपने बारे में भी बताओ तो राम जी कह सकते थे कि इन्होंने छोटे मोटे लेकिन रावण कुमकरण को तो हम नहीं राम जी क्या कहते हैं हाँ बड़ी सुंदर बात राम जी कह कुछ कहते ही नहीं श्री सीता जी बहुत बार पूछती हैं कि आपने क्या किया आपने क्या किया, किया? भगवान ने कहा बताएंगे बताएंगे तो बताएंगे क्या ये तो जगह निकली जा रही है हम राम जी ने कहा कि, कि हमने यहाँ कुछ किया ही नहीं तो, तो कुछ तो बताइए अब श्री सीता जी जब तक, जब, जब तक पूछें और भगवान टालते रहे तब तक समुद्र के उस पार से इस पार विमान आ गया तब तक राम जी बोले किशोरी जी आप यही पूछ हैं कि मैंने क्या किया अब वो जगह आ गई है और जैसे इस पार आए तो प्रभु ने कहा यहां सेतु तु बाधे हो और था शिव सुख धाम सीता सहित कृपा निधि शीन प्रणाम राम जी ने कहा कि मैंने वहां कुछ नहीं किया मैंने जो किया था तो यहाँ किया और वहां जो कमाल होते हुए दिखाई दिया वो तो यहाँ जो बैठे हैं इनके कारण हुआ है यह राम जी है। यह राम जी के साथ इसलिए भाई भगवान कहते हैं मैंने स्थापित कर लिया किसे शंकर जी को और शंकर जी गुरुदेव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना और गुरुदेव की महिमा मानो भगवान अपने चरित्र के द्वारा बताते हैं कि और जगह जाने से कुछ कुछ मिलेगा कुछ कुछ लक्ष्मी माता के पास जाएंगे धन मिलेगा सरस्वती माता के पास जाएंगे बुद्धि मिलेगी दुर्गा जी के पास जाएंगे शक्ति मिलेगी लेकिन अगर सब चाहिए तो राम जी कहते कि हमारे पिताजी कहे महाराज श्री दशरथ गुरु वशिष्ठ जी से यह कहे कि जे गुरु चरण रेन सिर धरही तेजन सकल विभव बस ही और यह केवल सुनी हुई बात नहीं मोह समय न दूजे सब पाय पायन पूजे जन सकल विभव बस करें और भगवान अपने गुणों के द्वारा कहते हैं कि आप भी अपने जीवन में संत को वैष्णव को भक्त को गुरु को अगर हृदय में प्रतिष्ठित कर लेंगे तो सकल सुमंगल सब पायन रज पायन पूजे तो राम जी के गुणों से यह प्रेरणा मिलती है और राम जी के गुणों से जो जुड़ जाए सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुन ही तेतर ही भव सिंधु बिना जल जान इसी के साथ यह बाकी पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अच्छा एक भजन भी सुनते जाए आप दर्शन को जाएंगे तो सुनते हुए जाए कनक भवन दरबा पड़े रहो कनक भवन दरबा जे पड़े रहो कनक भवन दरबा जे पड़े रहो कनक भवन दरबा पड़े रहो जहाँ सियाराम राम गी विराजे रहो रहा सियाराम से रामी वन दर बनक भवन रहो आवत जात संत जन दर दर्शन करके सुजन मन हर सत देखत भाजे बजे रहो कनक भवन दर बाबरा अवध बिहारी सिंहासन सोहे संग श्री जनक ललिमन मोहे अति अनुपम छवि छे पढ़े कनक भवन दर बाबू श्री श्री राम रूप आदि लखीरादेश जाए बलियारी पोती मदन तो <laughs>